बोलो भाई <coughs> दुआ संख्या तेईस के बाद तेईस दुआ के बाद धन्य की सजो निज प्रभु का जा <coughs> निज्य नाच परिहर राजा नाच कूद करोगी सतहित करई धर्म निपुणी अंगद स्वामी भक्ति तव जाति कस न कहसे भांति मैं गुन गाहस परम सुजाना तब कटुर करूँ नहीं काना सह कपितब गुन गाहक दाई सत्य गार गार गार गार। पवन सुति मोही सुनाई बन विघंस सुत अभी जारा। नहीं नहीं। तही कछु कृतय प्रकारा कोई विचारितब प्रकृति सुहाई सतर में की नाई देख्यू आई झुकछुक पिमा तुम्हारी लाज न रोशन माका वस मति पिशु खाए गी साहस बचन हसातस शीसा कहीं खाए खा ही अब ही समूह सरा कछमोही बालि विमल जस भाजन जानी खतौ भाज न, भाज न, न तो ही अधमय अभिमानी तो कऊ रामन रामन जगके थे I am the king. श्रमण सुने सुन जे थे बलि जीतन एक गयला के उद सुनहय काला बालक मार जाई लाग बल दीन छुड़ाई दाएगा। दाएगा। दीन एक बहोरि सहस भुज देखा धाई धराज मजु विशेखा कौतुक लाग भवन लय आवा दाएगा। दाएगा। दाएगा। दाएगा। पुलस्ति मु जाय छोड़ाबा एक कहा मुही सपुचयती रहा बाल की, तो तो की रावण तय कवन सत्य बदही तजिमाख रामचंद्र की जय पवन सुनुमान की जयो भाई सदन की जय आप स्मरण करें कि लंका में रावण की सभा है और सभा के बीच में महांगत भी विद्यमान है और राम और अंगत के बीच में <स्था> बाद में बात हो रहा है रावण ने जो है अंगद से पहले तो ढेर दिन तक का बात की जिससे कि अंगद के मन में राम का पक्ष जो छूट जाए और रावण के पक्ष में आ जाए जा। इसकी उसने कोशिश की उसके लिए उसने भगवान राम का दूत होने के लिए उसकी निंदा की अंगत थी जिससे कि अंगत को लगे कि हाँ हमने गलती की और वो रावण के पक्ष में आ जाए लेकिन अंगद ने उसको स्वीकार नहीं किया अंगज ने कहा कि देखो तो भगवान राम की सेवा तो करने का अवसर ब्रह्मा विष्णु जैसे लोगों को भी नहीं मिलता और वो उनकी सेवा करने का दूत करने का अवसर मिला ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है उसने स्वीकार नहीं किया अंगत अब रावण दूसरी युक्ति अपनाई रंगत की प्रशंसा करता है प्रशंसा करते उसको अपने पक्ष में लाना चाहता है तो प्रशंसा करते हुए कहता है कि देखो कृतन जो है वो हो, हो मानवों में एक बड़ा गुण होता है और वो गुण ये है कि जो उसका जो स्वामी होगा उस स्वामी के लिए जो हो बड़ा शान भक्त होता है और उसके लिए तरह से नाश्ता खींचता उसके लिए भलाई करता है धन्य की इस जोड़ने जो प्रभु का जाते तो पानरों को धन्य है जो अपने प्रभु के लिए अपने मालिक के लिए जो नठ लोग होते हैं जो बंदरों को नचाते हैं उनके लिए वो जहां तहां नाचाई पनघर लाजा वो जहां वो नचाहते हैं जहां जगह जगह गांव गांव मोल्ले मोहल्ले नाश्ते ढूंढते हैं और वह उसमें लज्जित नहीं होते अपने मालिक के लिए पैसा कमाने के लिए वो तरह दर तरह के नाच नाचते हैं तो ये मानो स्वामी भक्ति दिखाई कि देखो स्वामी भक्ति तुम बहुत इसलिए इस प्रकार तो की बातें करते हो नाच कूद कर लोग रिझाई और तुम तो नाच कूद करके लोगों को रिझाते हो और पति हित करे घर में निपुण आई और अपने स्वामी का हित करते हो मानो वो सब स्वामी पर पैसा इकट्ठा करता, करता उसका काम चलता है तो ये तुम अपने धर्म में इस प्रकार से स्वर्ण भक्त द्वारा धर्म है इसलिए तुम बहुत निपुण हो तो अंदर स्वामी भक्त तब जाति कि तुम्हारी जाती ही मानव जाती ही बड़ी स्वाम भक्ति है तो प्रभु गुण कृष्ण ने कहा ये भांति इसलिए अगर तुम अपने स्वामी की भक्ति दिखाते हो और उसकी महिमा गुण उगाते हो तो ये तो तुम्हारी जाति का स्वभाव है स्वर्णभक्त होने के कारण तुम ऐसा करोगे और रावण में कहता है कि जैसे तुम्हारे जैसे ऐसा गुणमान व्यक्ति जो है वो हो ये बहुत अच्छा गुण तुम्हें है और ये गुण हमको पसंद है बहुत रावण भी कहता है कि मैं गुणग्राह तो भर्म सुजाना रावण कहता है मैं गुण गाहक हूं और बहुत सुजान हूं सुजान तुम ज्ञानी हूं समझदार हूं क्या करना चाहिए तुम्हारे जैसे गुणी व्यक्तियों की मुझे भी आवश्यकता है इसलिए प्रशंसा की करता है सबक गठन करो नहीं ताना और तुम जो रटी रटाई कर बातें तुम तो तुम बोलते हो ये तो तुम्हारे मालिक ने तुम्हें पढ़ा दिखा करके ऐसे भेजा तो है तो बोल रहे हो कोई तरह हम ध्यान नहीं देते हम ध्यान तो तुम्हारे गो की तरफ देखते हैं जो अपने मालिक का कार्य करने के लिए तुम इस प्रकार से निर्लिता बातें तुम कर रहे हो ये रावण ने जीती थी उसके साथ है। उसकी गुण को लेकर के अर्जुन की गुण का हकता की उसके रावण की गुण का हकता की निंदा करते हैं कभी तुम तो कैसे गुण का हक हो ये हम जानते हैं कहे कभी तब गुण का हकताई तब तब कभी बने तो यहां अंगद कहते हैं कि तुम्हारी गुण का हकता तो मैं खूब अच्छी तरह से जानता हूँ सबसे पवनश्वोहनी सुनाई पवनश हनुमान जी ने मुझको तुम्हारी गुण का हकता सुनाई कि तुम कैसे गुण का अब देखो पहले ही कहा था कि हनुमान छिप रहे और सुंदरी पास गए नहीं और बताया नहीं कि पता नहीं कि कैसे उन्होंने आग लगा दी तुम्हारे नगर में तो चल के मारे वहां गया नहीं वो बानर ऐसे अंगज बोले अब वो बात जो है जैसे रामा बोल रहा था जैसे उससे बोल दिया था अंगज ने भी अब यहाँ साफ अंगज ने कह दिया कि हनुमान जी रहे वो हमको मिले थे और हमको उन्होंने बताया था कि रामा को तो भागव का आग ऐसा बताया अनु, अनुमान ने क्या त्यागों का आस्था बताई उन्होंने कि वन विधान से सुख बद कि उन्होंने अशोक बाटी का सब विध्वंस रखी और सुख और तुम्हारे पुत्र को अक्षय अच्छा कुमार कुमार भी दिया और पुर और नगर में आग लगा दी लेकिन सदप इतना थत्य ही कछु करके अपकारा इतना करने पर भी तुमने उसका कोई अवकार नहीं माना ये नहीं माना कि तुम्हारा उसने कुछ काम बिगाड़ा या तुमको कोई हानि पहुंचाई तुम इतने सहनशील हो ये तुमने देखा कि भारत बड़ा शक्तिशाली है तो उसकी प्रशंसा ही तुम करते रहे वाह कैसा शक्तिशाली है कि तब गुजार दिया वाह कैसा शक्तिशाली है हमारे पुत्र को मार दिया वाह कैसा शक्तिशाली है हमारे नगर को जला दिया ऐसे उसको धन्य धन्य कहते रहे तुम और कभी तुमने उसको पकड़ने तो और मारने को सजा देने की तुमने विचार नहीं किया ये तुम्हारी गुणगारता का के कारण तुमने ऐसा किया ऐसा ही विचार कल प्रकृति सुहाई कि हमने भी जब जाना कि तो रावण ऐसा रहे है, है ऐसा गुरु गाहक है तो हमको ही मालूम था इसीलिए हमने क्या किया कि सतन घर में कीन बिठाई इसलिए मैंने भी तुम्हारे सामने भी धिष्टता की तुमको गाहक कोई हो तो हमारा कुछ दंड देने का प्रयास करोगे नहीं तो हमें पकड़ने की मारने की कोशिश करोगे नहीं तुम इसका बुरा नहीं मानोगे तुम सब कर लोगे ऐसा समझ करके ही हमने कितनी सपात की तो ये रावण के गुण गाहकता का उत्तर था अंडत की तरफ से कहते हैं देखे हूँ सुख जो कछ कथा था और कहते दरअसल में जो हनुमान जी ने कहा था और वही बात हमने आकर के देखी भी देखी कि तुम बड़े ही सहनशील हो और तुम बड़े गुण ग्राहक हो ये बात हमने आकर के देख ली आकर के तुम्हारे लाज नरोश नमा था ये न तुम्हारे लज्जा है न तुम्हें क्रोध आता है और तो तुम भड़कते हो माक माने किसको कोई बात तो भड़क जाता है तो तुम माक कहते हैं जानी भाषा वो भी तुमको नहीं तुम बड़े धैर्यवान बड़े सहनशील और लाज भी नहीं है मैंने अपनी जर हो तुम अब ये सबके सब, सब दोष हैं जिनको कि वो हो करके बताते हैं कैसे तो देखो तुमने जब तुम्हारे साथ में इतना कहीं किसी कुछ किया अपराध किया तो भी तुमने सहन कर दिया तुम्हें क्रोध ही नहीं आया मैंने तुम कायर हो ये कहने के तत्पर तुम निर्लज हो तुम कायर हो और अपने आप को बताते हो कि तो मैं बाघ हूं कहा बात ही है तो जब व्यक्ति में दोष होते हैं तो उन दोषों को भी वो गुण बना करके भूलता है <स्थाथ> अब देखो ये सब वैल्यूज हैं लाइफ की साहित्य तो अपने जो है ग्रंथों में ये है कि जीवन के मूल्य क्या हैं एक भौतिकवादी व्यक्ति है जो संसार के शरीरवादी है शरीर के और शरीर की और इंद्रियों के विषय भोग ही प्राप्त करना चाहता है और उनका प्राप्त करता है तो सुखी अपने आप को मानता है तो ऐसा करने में ऐसा व्यक्ति जो है भोगवादी व्यक्ति कहलाता है प्राकृत पुरुष है प्राकृत पुरुष मैंने जैसे पशु हो इस प्रकार के जीवन जीने लाती और इनका इस प्रकार का जीवन जीना मूल्यहीनता है मन व्यस्त का समय नष्ट करते हैं विषय भोगों में लगा करके और और पशुओं की तरह से जीवन जी करके बहुत ही मानवीय गौड़ों से भी निकट जीवन उनका है ये दसाण व्यक्तियों ऐसे व्यक्तियों की होती है लेकिन वो अपना बड़ा अहंकार दिखाते हैं कि मैंने ये किया मैंने वो किया मैंने ये सब प्राप्त किया मैंने वो सब कहा मैंने इतने को मारा मैंने इनों को पकड़ा और मैंने ऐसा कर लिया मैंने ऐसा कर लिया इस प्रकार से अहंकार अहंकार दिखाते हैं वो स्वयं तो अपने आप हाँ से हारे हुए होते हैं और दुनिया को अपने आप हाँ को दिखाते हैं कि मैंने जीत किया मैंने किया वो स्वयं अपने मन के ऊपर प्रश्न काबू कर नहीं सकते जानते हैं कि हमारा मन गलत बोल रहा है गलत कार्य कर रहा है और उसके ऊपर उनका पक्ष चलता नहीं है और दूसरों को अपना अहंकार दिखाते है की मैंने दुनिया जीत किया मैंने किया नहीं ये संसारी अज्ञानी संसारी व्यक्तियों का प्राकट प्रश्नों की जड़ बुद्धि के कारण से मूल्यहीनता का ये लक्षण है ये शास्त्र दिखाते रहते हैं वास्तव में जीवन के उच्च मूल्य क्या है जो धर्म ग्रंथ दिखाते हैं वो जीवन के उच्च मूल्य है जब कोई व्यक्ति अपने मन के ऊपर संयम कर ले जब सदा साक्षात से जीवन जिये और जो वीर हो बलवान हो और उदार हो दूसरे की सेवा इत्यादि कर सकता हो लोक कल्याण के कार्य कर सकता हो अपने ऊपर नियंत्रण रख सकता हो इंद्री भोगोल इत्यादि में प्रवर्तन हो अपना जीवन समाज के लिए हो देश के लिए हो परमार्थ के लिए हो ऐसा जो महान पुरुष हो तब उसके जीवन में गुण हैं और वो गुण ही व्यक्ति महापुरुष कहलाता है तो कौन कहाँ मूल्य है और कौन मूल्य हीनता है ये पहचानना तो बात है शास्त्र ये समझाता है कि मूल्यहीन मूल्यहीन तो की मन है वैल्यू लेस लाइफ जिन व्यक्ति बड़ा जीवन है वो क्या है और स्त्री की जीवन के मूल्य हैं जिन मूल्यों को धारण करके व्यक्ति महान बनता है वो क्या है इनको तो पहचानना पहली बात है भी नहीं समझे तो शास्त्र को क्या समझेंगे और शास्त्र की उपयोगिता क्या होगी इसलिए रावण को यह दिखाते हैं रावण जिसको कि बड़ा मूल्यवान जिसको मूल्य देता है वो मूल्य नहीं है वो वैल्यू नहीं है वो समझता कि मैं इतना शत्र हूं किसान तन दन से काम ले लूंगा इसको इस प्रकार से उबार लूंगा इस प्रकार इसको इस ऐसे करके मैं बोल दूंगा कि आपकी शक्ति चलती नहीं है तो हनुमान जी के ऊपर ताकत तो नहीं चली और अपने आप को दिखाता मैं तो बड़ा गुणगाहक हूं ये तो गुणगाहक क्या हो रही ये सब जो बनावटी बातें हैं ऐसे समाज में लोग बनावटी बातें बहुत करते रहते हैं और जो समझदार व्यक्ति सुन लेते हुए कहते हैं अरे सब ऐसा पागल है ऐसी किसी भी बातें बोलता है कौन इससे मूल अगे उनकी बातें प्रकार से करते हैं तो ये कहते हैं कि जो मत खाए इंसा तो अब रावण जो है उनको जो है वो अब अंगज को डांटता है इस बात जब अंगज ने इस प्रकार के कहा तो फिर उनको डांटता है और क्या निकालता है कहते तेरी गुरबुद्धि है इसी काल से तुमने अपने पिता को दुखा दिया, गया जो असमति अगर तुम्हारी ऐसी बुद्धि है इसीलिए तो तुम्हें अपने पिता को खा गए अब खा बोलना दे तो ये गंवारू भाषा है जो जो लोग हैं वो असभ्य समाज के हैं और जिनकी पिता जिन्होंने नहीं सीखी है वो ऐसे बोलते हैं। अब वो भगवान राम ने रावण उसको बा, को मार दिया जो तो आप बाली को मार दिया तो अंगत के लिए वो कहता है कि तुम अपने पिता को खा गए ऐसे बोलता है ये पिता का खाना बोलना चाहिए गांव में बहुत बार इसी प्रकार के औरतें वगैरह ज्यादा तरह से घोटती रहती हैं। आदमी तो कम औरतों में ज्यादा इस प्रकार की होती है अरे तुम तो अपने आदमी को खा गई अरे तुम तो अपने बाप तो खा गए अरे तुम अपने तो भाई को खा गए माने मरने को तो मरते ही जो मरते हैं लेकिन दूसरे लोगों को नाम धरते कि तुम खा सकते तो ये बोलने के तो लिए निंदा करने का एक तरीका इस प्रकार का है और ये ना समझी के मूर्खता का लक्षण लिए भी इसमें कोई तो समझदारी इस की बात नहीं मेरी मूर्खता तो की बात है तो ऐसे करके मूर्खता की बात रावण करता है कही ऐसे बच्चा ने हसा ऐसा और रावण ऐसे करके खुद समझा कि देखो उसको कैसे अच्छी उपरी गई और प्रत्युत्तर देने के लिए तुम्हारा प्रसन्न हुआ ऐसे बोल करके तुम तो अपने बात को खा गए खुश हो गए खुद होने की बात है ये सब मूर्खता के लक्षण इस प्रकार ऐसी बातों पर खुद होने की बात अंदर जिसके उत्तर भीता कहते हैं जैसी बात कहती है जैसे उसका खराब होकर कहना ऐसे अंगत उसको बोलते हैं कहते ठीक है किसे तो खाए खाते हैं उसको तो ही वैसे पिता को तो खा गए मान लिया तुम्हारी बात को लेकिन उसके बाद नंबर किसका था खाने के बाद कोई अंतिम पेट थोड़ी बजाता है एक बार एक खाने से फिर दूसरे दिन भूख लगती फिर तीसरे दिन भूख लगती आप क्या खाते उसके बाद में उसके बाद खाना चाहिए तो तुमको भी खा जाते हैं क्योंकि तुम उन्हीं के बाद उन्हीं के मित्र हो इसलिए एक को खा गए तो उसके मित्र को खा जाना चाहिए था हमको तो। <स्थिये> लेकिन नहीं खाया क्यों नहीं खाया भाई तमज पर आके तुम ही एक बात हमारी समझ में आई किसने हमें तुमको नहीं खाया क्यों? कि तुम बड़े काम के आदमी हो तुम्हें खा जाते काम बिगड़ता क्या काम के आदमी हो कि जब तक तुम जीवित हो तब तक बाल का यह संसार में है जैसे बाल बिमल जो भाजन जानी बाल का यश एक के साधन तुम्हें हो मान जब रावण को तुमको देखता है कोई तो याद आ जाता है ये रावण वही है जो बाल के बगल में नहीं दबा रहा अरे बाल बड़ा बल सा भी था बाघ तो के मन का यश जो है वो ये साक्षात प्रमाण रावण जब तक तो दिखाई देता है तब तक बाध्य का यश ऐसे समझ करके बाल का यश नष्ट न हो इसलिए हम हमने तुमको नहीं खाया नहीं तुमको भी खा जाता बाल तो विमल जैसे भाजन जानी हतम न तो अधम अभिमानी इसीलिए तुम तो अधम हो और अभिमानी हो हम तुमको तो वैसे खा जाते लेकिन फिर भी तुमको नहीं खाया इसीलिए अब कहते है कौ रा, रावण रावण जग कहते हैं कि की रावण मुझे तुम ये बताओ संसार में कितने रावण है ये तुम्हें ब्राह्मण तुम्हारे नाम के बहुत ब्राह्मण है मैंने जो समाचार सुने सुन गए मैंने बहुत से रावणों के नाम सुने के कि कौन, कौन नाम सुने अब रावण बताता है अंदर बताता है कौन कौन रावण है भले ही जयू पताला है ये रावण लेकिन अंदर के बोलने का तरीका कि मैंने बहुत से रावणों के नाम सुने एक रावण वो था जो राजापति को जीतने के लिए पाताल में गया तो राजा बलि को भगवान नाम भगवान ने बांध करके पाताल में डाल दिया था और वहां राजा बली वहां पड़े हुए राजा बली जो विरोचन के पुत्र और प्रहलाद के नाती थे वो भी इन्हीं आसुरी असुर या निशाचर मनुष्य में पैदा हुए थे और सिर्फ तो तीनों भगवान ने पावन रूप धारण किया तो राजा बलि को पाताल के में बांध दिया तो पाताल लोक में उसको बलि को जीतने के लिए एक पहुंचा उसने सोचा बलि को जीत लेंगे तो हम सभी निशात्रों को जीत लेंगे पाताल लोक तक भी हमारी विजय हो जाएगी ऐसे समझ करके वो वहां गया तो क्या हुआ कि रात के वो वहां शिष्य है ताला तो वहाँ बलि के जो पुत्र थे उन्होंने उस रावण को बांध लिया और बांध करके घोड़े घोड़ साल बांध दिया रावण को बल की तो बात दूसरे बल से युद्ध करने गया तो उतरेगा मई उसके लड़कों ने उस रावण को पकड़ के बांध दिया और खेल ही बालक मार नहीं जायी और फिर वो लड़के उसके साथ खेला करते थे और उसको बांध करके फिर तो उसको मारा करते थे चपटा चपट के मारा करते थे रावण के वो लड़के तब वो रावण बड़ा परेशान होता था तो पर जब जब घर वो रावण रोया चिल्लाया तब जब पनी आया तब तो परि उसको छोड़ा दिया डायरे का उसको मारकर छोड़ा होता था दयाना के पलि ने छोड़ाई तो ने उसको दयाल आकर छोड़ा एक बार देखो जो मुख्य बात है, ये, ये तो खैर अंतर कथाएं हैं और कथाएं कथाएं हैं लेकिन हमारा कथाएं कथाओं मात्र से प्रयोजन नहीं है उसके पीछे जो तात्पर्य है उसे समझने के ज्यादा वो ये है कि भौतिक जीवन में व्यक्ति जो भी चाहे समृद्धि प्राप्त कर ले और चाहे इतना बड़ा आदमी बन जाए लेकिन उसका कोई अंत नहीं हर व्यक्ति के लिए सभा मौजूद है इतना है उससे सभा कोई ना कोई दुनिया में कहीं न कहीं मिल जाएगा और अपने आप को समझता मैंने तीनों लोगों को जीत लिया मेरे समान कोई नहीं है और माता लोक में गया तो पति मिल गया तो, उसको बल्कि पुत्रों ने उसको बांट लिया इससे ये पता लगता है इस सिद्धांत यह शास्त्री कहना चाहता है कि देखो चाहे तो सारे पत्नी का राज्य प्राप्त कर लो तो भी तुम्हें उससे भी बड़ा गन्दर्मलोक दिखने लगेगा गंदर्म लोक का राज्य प्राप्त कर लो तो पितरलोक का राज्य बड़ा दिखने लगेगा पितृलोक का राज्य तुम प्राप्त कर लो तो तुम्हें जो और भी सब लोग का राज्य बड़ा दिखने लगेगा और कोई ना कोई तुम्हारी नाक नीची करने के लिए गर्दन झुकाने के लिए कोई न कोई मिल जाएगा तुम ये नहीं कह सकते दुनिया में की मेरा सर सदा ऊपर रहेगा मेरे से ज्यादा कोई बड़ा नहीं रावण कहता मैं इतना कि मेरा सिर सदा ऊपर रहेगा मेरा कोई सिर झुका नहीं सकता वही तुम्हारी बल के तुम वहां पर जब पहुंचे पाताल में तो तुम्हारी चपतें लगाएंगी तुम्हारे सिर के ऊपर लड़के चुके शपथ मारते रहे तुम्हारे और तुम्हारे खेलते रहे क्या समझते हो तुम अपने आप को ये जो व्यक्ति की दुर्दशा है भौतिक जीवन की उसका उपाय एकमात्र आध्यात्मिक जीवन है लेकिन अहंकारी व्यक्ति इस बात को नहीं समझ आता वो समझता है यानी कितने हो गए मैं उसे भी जाता हूँ वो लोग नहीं हो पाए होगा रामा बिछारा वो बात झाड़ गया होगा पल से मैं ऐसा रामा बनूंगा कि पलि को भी जितूगा ऐसी दुर्ग धरने वाले व्यक्ति संसार में होते हैं और मूर्खता का वही बात जैसे की डॉन की जोत की कथा है बस वैसे ही लगते है एक भी कथा प्रकार की डॉन को जोत हो गया वो जो कि दिन विन से लगता था वो तो ऐसी संसार में किसी प्रकार की बातें होती नहीं ये सब जितने की भौतिकवादी लोग हैं अहारी व्यक्ति हैं वो अपने अज्ञान को तो समझते नहीं अपनी विपथगामी होकर के द्रष्ट जीवन जी रहे हैं व्यस्तवाद जीवन के जी रहे हैं उसको समझते नहीं और अहंकार यानी कितना रखते हैं और उनका अहंकार चूर होता रहता है और दुखी होते रहते हैं उनके दुख को कोई बचा नहीं सकता ये देखो है कि वो ये हुआ एक दूसरा देखो कहते हैं तुम्हारी दशा और बताते हैं ये नहीं कहता बुरावण तुम्ही हो और अंदर रावण से पूछते हैं कि तुम क्या बुरावण हो जो पल से गया था वहां पे चपथ मारी गई तो उसके लड़के उसके साथ खेलते थे भैया तुम क्या क्या तो तुम दूसरे रावण हो कौन रावण था एक और बताते एक बहुत सात भेखा एक और रावण था जिसका सासरा बाब ने जिसको देखा उसने क्या किया राम। कि धरा जो जन्तु विषय था वो दौड़ा और दौड़ करके को सासराव ने उस रावण को पकड़ लिया समझा किए तो कोई कीड़ा हीड़ा है जैसे बरसात में तमाम कीड़े पैदा हो जाते तरह तरह के जैसे दीर बहुत ही लाल लाल पैदा हो जाते कीड़े तो वैसे नहीं दिखाई देते है लेकिन बरसात में दिखाई देते तरह तरह कीड़े तो उसने सासरा ने समझा की ये रावण का ये तो कोई कीड़ा है तो उसको ले गए चंटू को पकड़ करके और बहुतों के लाभ भवन ले आवा और पकड़ के घर ले गया। तो मिला ये कहा था नर्मदा नदी में एक बात है यह है शाह स्नान कर रहा था नर्मदा में तो जो वो सिंह उसने अपने पानी में धारा में ना रहा था तो सब उसके हजारों बाहें पानी में से लगा करके खिल था तो वो सब नर्मदा के पानी रुक गया और ये रावण जो वहां पर पूजा करने के शंकर जी की नर्मदा के तट के ऊपर शंकर जी का मंदिर था तो वहां पूजा कर रहा था वो तो उसके फूल हुई तट के ऊपर रखे हुए थे और तो उसी समय क्या हुआ कि तो उसके जो है वो पानी जब ऊपर बढ़ा तो फूल पानी में गए रावण को बड़ा गुस्सा है कौन यह जो क्या हो गए पानी कैसे आ गए कैसे पानी गए पता तो ये सुख के दूध फेरा हुआ तो उन्होंने जाकर पता लगाया तो कहा कि कोई व्यक्ति नहा रहा है उसके नहाने के कारण उन्होंने पानी रोक दिया <coughs> रावण ने कुम दिया मारो तो मारो था उसके साखरा बाग था सेना भी जो राजा था तो फिर यह सत्य पर रावण के सैनिक और रावण सब उस सैनिकों से युद्ध करने लगे मारने लगे जब साखराब पता निकला तो पानी में से निकला तो रावण तो इतना बड़ा नालिश्वर का उनका खड़ा उसे लिल्ली पुटके जैसे छोटे छोटे व्यक्ति कहकार रावण दिखाई दे लिली कुट गया था एक दफा अंग्रेजी में कहानियां हैं है? की कहानी एक चाकू के ऊपर एक व्यक्ति जब पहुंचा वहां देखा तो मनुष्य जो है इतने इत होते एक अंगुर के बराबर बराबर आदमी उसमें देखा लीली का चाक नहीं था ऐसे करके देखा कि रावण के तरा एक अंगुर का रावण और उसके तरफ भारी अरसा उसने उसको पकड़ ले गया वहां से ले जाकर के को और अपने राजधानी धानी मिल गया और अपने घर पे ले गया तो वहां उसके बच्चे उसकी लड़कियां उसके साथ ऐसे खेलते थे जैसे वो गुड़ियों से खेलते हैं लोग जैसे उसकी लड़की उसे गुड़िया समझ करके उसके साथ खेलती रहती कौतु को लाल भवन में लगा और तो पुलिस तो, तो, तो, तो सुन जाए छोड़ा हुआ जब पुलिस तुझे पता लगा कि रावण को तो सात उठा ले गया जब भाग करके ये भी इतने थे दूध दूध जाके बताया जाके कि तब पुलस्त गया वहां ऐसा और उसके हाथ हाथ जोड़े भैया छोड़कर इसको नालायक है समझदार होता करता दंड हो गया है उसको छोड़ हाँ दो हाथ जोड़कर रावण है वही तुम राहण जिस तुम जी तुमारी दिखा हुई थी तुम और कोई राहण जो दूसरा रावण रात दूसरे कोई रावण एक तीसरे रावण की कथा सुनो कहता है अंदर कहता एक का राह बाल की कांक और एक रावण वो था कि जो बालिके अपने पिता की बात कहता है कि हमारे पिता बालिकी सांस में दबा रहा महीनों दबा रहा तो कभी एक कहा तो मुँह नहीं कुछ आती अब यहां मुझे संकोच लगता है संकोच लगने के मैंने उसको तो मैंने स्वयं देखा और और की तो बात दूसरी है कि आई ये नहीं कह सकता कि मैं उवण नहीं था मैं उवण को मैं तो पहचानता रावण था जो बालिके था उसका दबा रहा का बालिके तो मैं उसको जानता हूं अच्छी तरह से क्या तो कहते तो एक कांक तो मही सकुचित तो रहा बाल की कांक इनमें हो रावण तय कवन तो सत्य बदल तजमाख कह तरीके तो से बताइए की कितने रावणों में से आपको रावण नश हो कि से कोई नहीं तुमने निगा रावण कोई हो तो सत्य सत्य बताओ तुम कौन हो तो और सत्य बदल तजमाख हालांकि हमने जिंदव को तुम्हें परिचय दिया है इस प्रकार के रावण है उनका कोई भी रावण बताने में तुमको लग तुम हो लज्जा लगेगी क्रोध आएगा तुमको लेकिन उस क्रोध को छोड़ो और तुम बताओ सही बात कि तुम कौन रावण इनमें से अगर रावण पुण्य स्वीकार करने में से, कर से तो रावण की चिंता सत्य हो जाए कि रावण तो बहुत दुर्बल है हीन है ये है रावण की शक्ति कितनी है ये सब कथाएं तो तीनों प्रकार की कथाएं रावण के लिए उसकी चिंता के सूचक है अब देखो फिर ध्यान रखने की मुख्य बात यही है यहाँ प्रसंग में जहाँ जहाँ आते हैं तो कोई न कोई तो अध्यात्मिक कोई न कोई तो ऐसा पॉइंट प्वाइंट बताती है जिसको भी ध्यान देना चाहिए आप जानते हैं कि रामा अपनी प्रशंसा कर रहा है तो मैं तीनों लोग को मेरे समान कौन है आगे देखो फिर बोलता है वो लेकिन वो रावण भी बाढ़ के काट में दबा रहा आ? उसको बल के राजा बन के गोकाल में बना रहा शास्त्रवार से जन्म समझ करके पकड़ ले गया तब क्या इतनी जो अपनी अपने आप को समझे कि मेरे समान कुछ नहीं है और दूसरे के हाथ में इस प्रकार की तरह से इस उसको उनके उनके सामने वो इतना रावण कुछ भी नहीं मिलता इसलिए दर्शन शास्त्र में फिलोसफी में ये कहा जाता है कि जो तत्व तो है एक तो परमात्मा है और एक है जगत जगत है जिसमें कि मनुष्य प्राणी इत्यादि ये भी सब आते हैं तो जगत जो है इसमें रिलेटिविटी है सापेक्षता है और परमात्मा जो है उसमें रिलेटिविटी नहीं वो है तो वो एब्सोल्यूट है वह निरपेक्ष है एब्सल्यूट निरपेक्ष जगत में सापेक्षता सर्वत्व मिलेगी